तो हसी आती है ना है ना अच्छा हमको तो इसका समाधान करना पड़ता है ना? हमको तो इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है हैं तो ये देखो ये जो अमनी भाव है अमनी भाव की बात सुनाता हूं तो न संकल्पे जदा आत्मा के सिवाय दूसरा कोई सत्य नहीं है इसलिए जो संकल्प जिसके बारे में उठता है वो भी आत्मा है और जिसमें संकल्प उठता है वो भी आत्मा है और संकल्प भी आत्मा है इसलिए न केवल संकल्प के विषय का अत्यंता भाव हो गया बल्कि स्वयं संकल्प और मन का भी अत्यंता भाव हो गया अब अभी बात जो है तो कहो कि फिर तो चेला जी ने कहा कि महाराज जब आपको संकल्प उठना बंद हो जाएगा और आपका बोलना बंद हो जाएगा तब हम समझेंगे कि आपको अमनी भाव प्राप्त तो हुआ वो मैंने दो दृष्टांत तो जो दिए उनके साथ इसको मिला है ना है ना हम रो रो के दुखी होए के तो अपने को प्रेमी सिद्ध करें और मर की आत्मा का अस्तित्व तो सिद्ध करें है ना और चुप हो के और अमनी भाव को प्राप्त होकर के शिष्य को उपदेश करें ये कैसे बनेगा उल्टी बात हुई हो ये है ना जड़ी भाव का नाम अमनी भाव नहीं है ये बात हमसे है, है ना ये बात वेदांती से सीखनी पड़ेगी कि जड़ी भाव का ना बोलता हुआ भी अमन है और सोचता हुआ भी अमन है ये बात समझना पड़ेगा क्योंकि संकल्प जिसके बारे में उठता है उसकी सत्ता नहीं है संकल्प स्वयं आत्मा से जुदा नहीं है और जिस मन में से संकल्प उठता मालूम पड़ा संकल्प की कारणावस्था मन और कार्यावस्था संकल्प तो वो संकल्प की कार्य कार्य कारणा अवस्था कार्यकारणावस्था आप माने वो मन और संकल्प संकल्प का मन का व्यावहारिक रूप संकल्प और, म, और संकल्प का बीज रूप मन ये दोनों जहां बाधित हो गए ये आत्मदेव तो सदा अमना है ना ये आत्मदेव तो ये आत्मदेव तो सदा अमना है पश्य चक्षु स श्रेणोत्य कर्ण स वेत्ति वेद्यम न चाहस्ती वेदता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महतम अरे ये तो पग बिनु चलै सुनय बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि ना आनंद सकल रस भोगी बिनु बानी भक्ता बढ़जोगी त्वकनु तो परस नयन बिनु देखा गहे ग्रहण बनु बास आसे का अस सब भांति अलौकिक करने यही है महाराज और मन भी वही संकल्प भी वही संकल्प का विषय भी वही ओ नारायण अच्छा तो न संकल्पे ज्यादा इसका अर्थ है कि जब तत्व ज्ञान हो गया तो अमनी भाव की प्राप्ति हो गई मन की सत्ता बाधित हो गई संकल्प की सत्ता बाधित हो गई संकल्प की सत्ता बाधित हो गई, बाधित हो गई। अपने स्वरूप के अतिरिक्त कुछ रहा नहीं तो तत्वज्ञानी को जो अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखते हैं ना उसमें नरक स्वरग पशु पक्षी जमदूत हैं आ, और जुआ और जोक और खटमल ये घास सब का सब अपना आत्मयी है ये बोध हो गया तो उसमें मनी अलग कहाँ रहे ये मनी का अलग न रहना यही अमनी भाव है स्फूरिचे यदि मन की स्फूर्णा होती है तो आत्मैव स्फूरति चेत आत्मैव इति न की दृष्टिया मनो नाम अस्थि यदि स्पूर्णा होती है तो तत्वज्ञानी की दृष्टि से मन नाम की कोई दूसरी वस्तु नहीं है अमन दशा को प्राप्त हो गया है अब एक दो इधर उधर या हमारा जो अहम स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर है ना या अज्ञो हम इत्याक अभिमान कारण माने अविद्या शरीर हो अविद्या कोई कारण को तो जब तक स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर में अहम करके बैठे हुए हैं तब तक मेरा शरीर मेरा अंतकरण और मेरा ज्ञान मैं अज्ञानी तत्वज्ञान का अर्थ हुआ कि मैं ब्राह्म आप देखो सामान्य रूप से इस बात को समझो कि जब मैं ब्रह्म तो मेरे अंदर न माया न अविद्या अच्छा जब माया अविद्या नहीं तो अविद्या अच्छा जब माया अविद्या नहीं तो अविद्या का कार्य अंतकरण अंतकरण तो अब जब अंतकरण ही नहीं है ना अंत करणाभास दिखाई पड़ रहे हैं अंतकरणाभास कैसे कि जैसे सपने में हजार आदमी दिखते हैं और हजारों मन वाले हैं कि नहीं हजारों आंख वाले हैं कि नहीं हजारों अपने अपने संकल्प वाले हैं कि नहीं पर वो हजारों मनुष्याभास हजारों अंतकरणाभास से जुक्त प्रतीत होने पर भी वस्तुता वहां न कोई मनुष्य है न अंतकरण है ये ज्ञानी बना बैठा है जो आदमी मनुष्य और इसमें कोई अंतकरण है सो है। अब ये अंतकरण में संकल्प उठे कि न उठे ये चिंता ब्रह्म को होगी आज ज्ञानी जी को बड़ी चिंता है क्यों क्या उनके मन में कोई वासना उठ गई आज ज्ञानी जी को बड़ी चिंता है क्योंकि आज उनके मन में कोई संकल्प उठ गया क्यों ज्ञानी जी तुम्हारे मन तो बाधित हो गया तुम तो ब्रह्म हो है ना अब देखो ज्ञानी का कर्तव्य ये नहीं है कि वो प्राणायाम प्रत्याहार करके उस संकल्प को शांत करे ज्ञानी की दृष्टि में अंतकरण का बाधित होना है ना माने स्वरूप दृष्टि से अंतकरण का न होना है ना उसके संकल्प के उत्थान में भी जो संकल्प का अत्यंताभाव अपने स्वरूप में है ये जो बोध है वो बोध ही उसका स्वरूप है और वो बोध ही सर्वस्व है अब इस बात को हम दूसरे ढंग से सुनाते हैं ये हमारी है ना खास बहुत खोज की हुई चीज है हो बोला इस पर हमारे आपको तो हम कथा में बैठे बैठे सैकड़ों आदमी को ऐसे ही सुना देते हैं हमारे तो इसमें बरसों लगे हैं बोला कहा, कहा की खाक छाननी पड़ी है ना नंगे पांव नंगे सिर है ना गंगा किनारे भटकना पड़ा है उस साधु के पास गए उस महात्मा के पास गए उससे प्रस्तुत उससे संकल्पयते में कर्ता होता है देखो आप पहले संकल्प संकल्पयते की स्थिति देखो जब हम संकल्प करते हैं तो संकल्प के कर्ता होते हैं और संकल्प वृत्ति होती है और संकल्प का विषय होता है लेकिन न संकल्पयते में आप नारायण बिल्कुल तीनों चीज होती है न संकल्पते का भी कर्ता होता है हमने संकल्प किया हमने संकल्प नहीं किया बंद कर दिया ये पट्टे पांच रुपया कमा के जब खुश होते हैं ना कि हमने पांच रुपया कमाया अभिमान होता है इनको पांच रूपया तो पांच रुपया देने के बाद भी इनको बड़ा अभिमान होता है कि हमने पांच रुपया दिया इसी से शास्त्र में आता है है न कि इन लोगों के संपर्क से हां ना जिनको कमाने का अभिमान है उनको भी और जिनको देने का अभिमान है उनको भी है ना दोनों से ही बचना चाहिए वो क्योंकि वो तो पैसे की वजह से बड़े बनते हैं पैसा आने से बड़ा या पैसा देने से बड़ा तो उनमें अपना तो बड़प्पन कुछ है नहीं बड़प्पन तो सारा पैसे का है पैसे ने आके बड़ा बनाया पैसे ने जाके बड़ा बनाया और वो खुद क्या है, है न उनके अंदर तो ठंड ठंड पाल है न कुछ निकला नहीं तो जो लोग दूसरे के सहारे बड़े हैं मिनिस्टर के चपरासी रहे। उनका मिनिस्टर धन है और वे उसके चपरासी हैं है ना बिहार में नारायण एक सज्जन हुए मिनिस्टर हो चीफ चीफ मिनिस्टर हो पुरानी बात है नारायण तो उन्होंने एक सेठ को चिट्ठी लिखवाई कि हमारे जमाई की जीविका का बंदोबस्त करो महाराज पांच हजार बीघा जमीन जमाई के नाम से सेठ ने लिखवा दी और लि महाराज खेती करो और ट्रैक्टर आए और खेती शुरू हो गई नारायण थोड़े दिनों के बाद मिनिस्टर उतर गए ये तो चढ़ती जवानी उतरने में क्या देर लगती है हमारे सामने कितनी लड़की पैदा हुई वो है ना जवान हुई और अब बुढ़िया हो गई छह छ आठ आठ बच्चे हो गए और बुढ़िया एकदम और सामने पैदा हुआ ये जवानी जाते कितनी देर लगती है झूठे अभिमान है है ना ये दुनिया की जवानी जो है ये दुनिया की जवानी रहने वाली नहीं है ये संसार की वस्तु रहने वाली नहीं है जब वो मिनिस्टर उतर गए ना तो उस सेठ ने वो जमीन छीन ली जमाई बाबू फिर ज्यो के त्यों ऐसा तो जो लोग दुनिया की किसी चीज को लेकर बड़े बनते हैं है ना? चाहे ग्रहण से बने और चाहे त्याग से बने उनके बड़प्पन की कोई कीमत नहीं है न संकल्पयते में भी करता है कि मैं संकल्प नहीं करता हूं अंतकरण का एक अंतकरण का अभिमानी हुए बिना हम ऐसे सोचते थे जाके महात्माओं से पूछते थे क्यों जी हम ब्रह्म हैं तो चीटी का अंतकरण मेरा खटमल का अंतकरण मेरा इंद्र का अंतकरण मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश का अंतकरण मेरा अब तुम कहते हो कि इस अंतकरण में ये रहे और ये न रहे सिर्फ इस अंतकरण की जिम्मेवारी हमारे ऊपर काहे को डालते हो है ना अगर कोई साधन है अगर कोई ज्ञान है नारायण तो ये है कि ये अंतकरण न सच्चा है न ये अंतकरण मेरा है न ये अंतकरण मैं हूं तो न संकल्पते में भी करता है और उसमें न संकल्पते एक वृत्ति की शांत दशा है और वहां भी अभाव वृत्ति का विषय है क्योंकि निद्रा को जब अभाव प्रत्यालंबना मानते हैं तो वृत्ति की शांति को शांति प्रत्यालंबना तो मानना ही पड़ेगा तो वहां भी अभाव रूप विषय को लेकर के संकल्प जो है है ना? और कर्ता के द्वारा एक स्थिति में डाला गया है इसलिए समाधि का नाम न संकल्पयते नहीं है सुषुप्ति का नाम भी न संकल्पयते नहीं है सो जाने से हम संकल्प मुक्त नहीं हुए समाधि लग जाने से संकल्प मुक्त नहीं हुए वैराग्य से संकल्प मुक्त नहीं हुए आत्माकार वृत्ति से भी संकल्प मुक्त नहीं हुए क्योंकि आत्माकार वृत्ति तो पट्टी एक अंतकरण का है ना? एक अंतकरण का नशा है एक अंतकरण की खुमारी है उसके साथ हमारा क्या रिश्ता क्या नाता तो बोले अमनस्ता फिर कब पैदा होती है, है ना? का अमनस्ता तब पैदा होती है स्फुरति चेद आत्म विवेक की दृष्टिया सारे संसार की स्फुरना हो रही है परंतु जो स्फुर हो रहा है सो आत्मा ही है अपने सिवाय तो दूसरा कुछ है नहीं है ना वो वृत्ति भी आत्मा वो प्रपंच भी आत्मा वो अपना स्वरूप भी आत्मा आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु तो है ही नहीं तब तो न मनोनामा स्थिति ये मन की सत्ता मेट गई मन का अस्तित्व मेट गया ये फुरफुराती हुई चीज आत्मयी है ये का विषय बनती हुई भी आत्मयी है फूरण का आश्रय बनती हुई भी आत्मयी है तो अमनस्ताम तदायाती ग्राह्याभावे तदग्रहम अमनस्ताम तदायाति ये जो मन की बात दशा है चाहे मन शांत रहे और चाहे फुरे इसमें आग्रह नहीं है वो मन चाहे अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में फुरे और चाहे शांत होकर के अपने को ब्रह्म, ब्रह्म से भिन्न न दिखावे हाँ। अपने आश्रय से अपने अधिष्ठान से भिन्न न दिखावे सर्प रज्जू से अलग अपने को दिखावे कि न दिखावे वो रज्जू के सिवाय और कुछ नहीं है ये सर्प जो है ये ये मन जो है सर्पणात सर्पा अरे ये भी सर्प है वो कैसे सर्प है सर्पण करता है यहां से वहां जाना आना है न और सो भी टेढ़े चलना सांप भी टेढ़ा चलता है सांप कभी सीधा नहीं चलता और ये मन जो है ना इस सर्प धातु गत्यार्थक है बोला जो रेंग है ना जो रेंग है उसको साप बोलते हैं हे भगवान अब अवनस्ताम तदा जाती आत्मसत्यानुबोधे नो श्री उड़िया बाबाजी महाराज के सामने एक बार शंकर भगवान प्रकट हुए जब वो साधक थे जब से बात है बड़ी व्याकुलता थी उनके चप्पू नहीं आप मनीराम की शक्ति को नहीं जानते ये ये पत्नी बना लेते हैं इतने नहीं कि हम तुम्हारे साथ मरेंगे ये प्रेसी और प्रीतम जो बना लेते हैं इतनी ताकत नहीं है बच्चे भी यही बनाते हैं बोला माँ बाप भी यही बनाते हैं धन दौलत भी यही बनाते हैं ब्रह्मांड भी यही बनाते हैं बोला और कोट कोट ब्रह्मांड भी यही बनाते हैं अब देखो कि ऐसी क्या वस्तु रह गई जिसका निषेध नहीं हुआ तो है ना शेषिकम जब परंपरा बोले अपना निषेध नहीं हो सकता तो केवल अपना आपा ही रह सकता है तो निराकर तुम अशक्यवाप तदस्मीति सुखी भव तुम ईश्वर को ना बोल सकते हो कि ईश्वर नहीं है इतना सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर दूसरा जीव नहीं है दूसरा जगत नहीं है है ना अपने सिवाय तुम सबको काट सकते हो लेकिन जरा अपने को तो काटो तो काटने वाला कहो है ना देश कट गया काल कट गया वस्तु कट गई सजातीय कट गया विजातीय कट गया स्वगत कट गया है ना अन्य रूप से ईश्वर कट गया दृश्य रूप से जगत कट गया है ना और दूसरा कोई चैतन्य है चैतन्य में द्वितीयत्व कट गया लेकिन तुम कहो कि मैं नहीं हूं निरा कर तुम अशक्य अपने अभाव का अनुभव कोई नहीं कर सकता अरे तनमयो भव सर्वदा है तनमयो भव सर्वदा वही तुम एक तो श्लोक ही दूसरा था वो उसका हमको पूर्वार्थ जरा इस समय आ नहीं रहा है अमनस्क महाव हो मयो पोष तद, तदस्मी सुखी भवो पहले में है निराकर तुम अशक्यवाद तदस्मीति सुखी भवो वही मय और दूसरे में है अमन स्कम महाभव तन्मयो भव सर्वदा अमनस्कम कौन एक एक चीज का नाम लेके काटे कि मैं खड़ा नहीं हूं मैं कपड़ा नहीं हूं मैं मकान नहीं हूं है ना मैं गाय नहीं हूं मैं भैंस नहीं हूं मैं हाथी नहीं हूं ऐसी एक एक चीज का नाम लेके कौन काटे कि मैं ये नहीं मैं नहीं है ना? ऐसे काट दो सीधे सीधे क्या अमनस्क मन ही नहीं है निरस्त सर्व संकल्पा या शिलावध अवस्थिति जागरण निद्रा अभिनर्मुक्ता सा स्वरूपस्थिति परा निरस्त सर्वसंकल्पा कार्तिया मन पर ने अभी चक्कान देखी नहीं है मूर्ति बनाने के लिए ऐसी जो चक्कान और न ओर न छोर न आदि न अंत न काल का आदि अंत और न देश का ओर छोड़ आ, और न जड़ चेतन की विभाजक रेखा ऐसा सत्य ऐसा चेत ऐसा आनंद ऐसा प्रिय अमनस्ताम तदा जाती आ, मन को बाधित करता जैसे घड़ा सकोरा आदि असत्य जो हैं, उनमें मृतिका मात्र सत्य अनुच्यूत है इसी प्रकार ये जो अनात्म सत्य दिखाई पड़ रहे हैं इसमें आत्म मात्र सत्य है और उसको सत्य मात्र अपने आप को सत्य मात्र अवधारण करने से निश्चय करने से नारायण ग्राह्य भावे तदग्रह ग्राहज्य का ही अभाव हो गया कुछ पकड़ने का है ही नहीं है अग्राह्यम श्रुति कहती ना अग्रिजियो नहीं ग्रहज्यते किसी ने कहा देखो ईश्वर को हाथ से पकड़ के लाते हैं दिखाते हैं ये ईश्वर अरे भाई ईश्वर को हम ईश्वर हाँ हम उसको कहते हैं जिसने तुमको पैदा किया है ना जिसमें तुम दीख रहे हो जिसमें तुम लीन होते हो है ना जिसको तुम पकड़ के ले आए हो उसको थोड़े ही बोलते हैं वो तो कारणत्व से संगत होना चाहिए ना भले ही वो कारणत्व माईक हो गए भले वो कारणत्व जो है वो कल्पित हो गए भले वो कारणत्व आविद्या हो गए भले वो कारणत्व प्रतिषिद्ध हो गए परंतु एक बार परमात्मा से जुदा दूसरी कोई चीज नहीं है ये समझाने के लिए जा रहे है कार्य कारण भाव का विवेचन ये सत्य का विवेचन है बोला और द्रष्टा दृश्य का विवेचन ये चित्त का विवेचन है और भोगता भोग्य का विवेचन ये आनंद का विवेचन है देखो शुरू कहां से करो का आनंद से हमको क्या चाहिए यहां से है ना फिर ये दृश्य नहीं दृष्टा और जो अन्य आनंद चाहिए था सो दृश्य और वो हम सत सत और असत में दुश्मनी नहीं होती हो का एक, एक आदमी सच्चा था पलवार तो पुत्र के साथ उसकी लड़ाई हो रही थे ठीक है हैं एक तलवार पुत्र ने सच्चे को मारी और सच्चे ने दूसरी तलवार पुत्र को मारी है ना यह ऐसी लड़ाई कभी होगी तो मिथ्या और सत्य ये दो वस्तु नहीं होते बोला मिथ्या जो होता है वो सत्य रूप आश्रय में कल्पित सत्यरूप आश्रय में भासमान सत्य रूप आश्रय में लीन होने वाला और स्वरूपतः सत्य ही होता है ये प्रपंच जो है और इसी से हम कहते हैं कि जब तक मालूम पड़े कि मिथ्या प्रपंच अलग और सत्य आत्मा अलग तब तक मिथ्या शब्द का अर्थ तुमको नहीं मालूम है मिथ्या शब्द का अर्थ ही तुमको नहीं मालूम है जब तक मालूम पड़े कि मिथ्या प्रपंच अलग और सत्य आत्मा अलग का क्यों कि मिथ्या वस्तु किसी से अलग वलग नहीं हुआ करती है ना जब तक ये मालूम पड़े कि सांप अलग और रस्सी अलग तब तक समझना कि तुमने रस्सी को अभी समझे ही नहीं ये तो तो ये कहो कि बाबा वेदांत की क्या क्या महिमा सुना हैं? है ना ये नहा कण भी ब्रह्म हो जाता है जहा कण भी ब्रह्म हो जाता है जहां द्वैत भी सच्चिदानंद हो जाता है न तो और कुछ बदलता नहीं, नहीं। वल्ल ज्ञान की निवृत्ति केवल अज्ञान की निवृत्ति अभिष्ट है अच्छा तब तो भी से ब्रह्म ही हो गया ना आ, मन भी ब्रह्म प्रपंच भी ब्रह्म तदग्रह अग्रह ग्रहण विकल्पना वर्जिताम अरे बाबा मन में क्या ग्रहण की विकल्पना है यमस्का सदाया ग्राह्याद्रवलतमजानी यानम प्रतर्थते ब्रह्मज्ञेयजा जुदे निगृहत मनसो निर्विकलस्वीता प्रकारस्वीर सुसुप्ते न तत्मते ही सुषुप्ते तगृहत न लीयते सदे निर्भय ब्रह्म ज्ञाकत अजमद्रमस्व अनामतरूक सर्वकार कथंतन ओत्मस्यता आत्म सत्या त्म सत्य है अन्य नहीं जो अनुरोध हुआ अनुरोध का ये भड़ा है कि कपड़ा है तत्व दृष्टि से यह ख्याल करने की जरूरत नहीं है माटी है कतरा भी माटी और घड़ा भी माटी है नक्वृ मृत्यु के तय तथ्य यही है स्त्रु प्रमाण वाचारंभनम विकार है जवान से जो अलग अलग नाम लेते हैं और इंद्रियों से जो अलग अलग रूप देखते हैं वो तो जवानी जनाक्षर है वो तो इंद्रियत प्रती है सच्ची चीज तो बिल्कुल एक ही है ना तो बोले तो कमन हो गए थे तो बोले मानो कमन कहाँ हुए कामन नहीं हुए तो जब ग्राह्य यही नहीं रहा तो ग्रहण कहाँ रहा ग्राह्या तबक ग्रहण जब अन्य कोई वस्तु ही नहीं रही तो ये ग्रहण करने वाला मन कहां से रहा यह भी वही है जैसे ब्रह्म ही सर्व विषय है वैसे ही ब्रह्म ही मन है ब्रह्म ही इंद्रिया अमर साधन पक्ष जरा दूसरा होता है और शुद्ध पक्ष जो है वो दूसरा होता है साधन तो में तो प्रक्रिया होती है प्रक्रिया और एक ही चीज को देखने के लिए है न जैसे संसार में जितना रूप है ना वो नो आपको दिखता है ये तो रूप तो बहुत है ये स्त्री है ये पुरुष है आकृति में भेद है ना कहा करीब दूसरे प्रकार का पुरुष का स्त्री का दूसरे प्रकार का किताब और चीज घड़ी और चीज मेज और चीज आकृति में भेद है रूप रंग में भेद है नाम भी सबका अलग अलग है नाम में भी भेद है लेकिन आप देखो आंख के बिना तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता ना तो ये बात दो तरह से कभी कही जाए जिस आंख से ये सब दिखता है वो आंख सबसे न्यारी है एक कहने का ढंग हुआ और आंख के बिना कुछ दिखता ही नहीं इसलिए आंख से जुदा कुछ नहीं है ये कहने का दो ढंग हुआ इसी से वेदांत में दो प्रक्रिया बनती है एक अन्याय की प्रक्रिया और एक व्यतिरेक की प्रक्रिया एक को बोलते हैं बुधिमुख और एक को निषेध मुख हम पहले कई बार ऐसे सोचते हैं बहुत सोच हैं रूप को देखने वाला भी रूप है रूप तनमात्रा ही चेतन के आगे आकर चेतन जो दृष्टा है ना उसके आगे रूप तन आई और रूप तन से रूप दिखने लगा है रूप तन से रूप दिखता है अच्छा बोले मन में क्या है कि मन में भी रूप तन मात्रा है तभी आंख मालूम पड़ते हैं तो इसका मतलब हुआ कि मन में रूप कन्मात्रा है तब वो रूप कन वाली आस से रूप को देखता है इसका मतलब हुआ कि हम अपने आप को ही देखते हैं दुनिया में जब हम किसी को चोर समझते हैं तो मन वाले चोर को बाहर देखते हैं और जब हम किसी को साहूकार देखते हैं तो मन वाले साहुकार को बाहर देखते हैं इसकी प्रक्रिया वेदांतों में ऐसे हो रूपम दृश्यम लोचनमृक् दृग दृश्यम दृश्य सुनसम दृश्याधिवृत्त साक्षी दृगेव नतु तो देखने वाला ही देखने वाले पदार्थ के रूप में भी भाग रहा है और देखने वाले सब पदार्थों से देखने वाला न्यारा है तो देखने वाले सब पदार्थों से देखने वाला न्यारा है इस बात को वेदांती लोग ज्यादा पकड़ते हैं बोला और देखने वाले से दिखने वाला जो है वो न्यारा नहीं है स्वयं देखने वाला अपने तो ही नाना रूप में नाना नाम में नाना प्रकार में सर्व रूप में दिख रहा, देख रहा है नहीं तो बामदेव का वचन आप करो ना अहम मनु रघवम सूरज च मैं ही मनु और मै ही सूरज चला तो बामदेव ऐसा कैसे बोलते तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ईश्वर भीतर अपनी आत्मा के रूप में है वही ईश्वर जगत के रूप में बाहर भी है बाहर और भीतर का भेद मन से है वो ये काल में जो भेद है ना पहले का काल और पीछे का काल ये मन से ही है ये हिंदू मुसलमान का जो भेद है तो और हिन्दुस्तान पाकिस्तान का है तो और महाराष्ट्र मैसूर का है तो ये मन का भेद है वो महाराष्ट्र गुजरात का है सो तो, ये मन से भेद है ये मनी राम जो है ये भेद बनाते नहीं है ये भेद दिखाते हैं ये आश्चर्य यही है कि ये भेद बनाते नहीं है भेद दिखाते हैं हम एक भूल से इसको सच्चा मानते हैं ये भूल है आख का काम दिखाना है आख में भ्रम नहीं होता भ्रम बुद्धि में होता है आख से आकाश की नीलिमा दिखती है और बुद्धि में भ्रम होता है कैसे सच्ची है इसी तरह अच्छा बोलो सब ब्रह्म।, ब्रह्म इस बात को कई सात गणपत्य सऊर कैष्णव सब मानते वेद को तो सब मानते हैं और वेद में सर्वम सल ब्रह्मा ब्रह्म सब ब्रह्म है ब्रह्म वेदम विश्ववेदम वरिष्ठम आत्म वेदम ये सेदम सर्वम अहम ए वेदम सरबम ब्रह्म सर्वं सरबम सब ईदम सरबम सिद्ध ईदम सरबम वेद तो कहताने की सब ब्रह्म है, है। आ, आ, तो बोले नहीं एक समाधि लगाएंगे तब जब कुछ नहीं सूझेगा सब ब्रह्म अंधकार का नाम ब्रह्म अभी जड़ता नहीं छोड़ोगे तो ब्रह्मज्ञान ज्ञान कहाँ से होगा जगता हृदय अमनस्क महावाहो तोगदा पहले जड़ता से तो निकालने को ये जो मालूम पड़ता है कि ये ईश्वर से जुड़ा है ये ईश्वर से जुड़ा है उसको पहले बाहर करो तो नारायण हमारे एक महात्मा है तो उनको इस बात में थोड़ा संकोच होता है कि वो अपने को वेदांति कहें अरे बाबा सब जो जो अपने को अकलमंद सिद्ध करना चाहते हैं वो अपने को कोथी मानने वाला नहीं मानते क्योंकि कोथी को अगर मान लें, तो उनकी अकलमंदी कट जाती है कोथी में अक्लबंदी की बात लिखी हो तब क्या किया जाए ये नहीं नहीं न कुरान न कुरान न वेद न दायरे तो बोले तुम्हारी नजर से जो चीज ईश्वर नहीं मालूम पड़ती उसको छोड़ दो तुम्हें दो चीज दुनिया में मालूम पड़ती है कि नहीं एक जगह ईश्वर भाव होता है और एक जगह नहीं होता है ये बड़ा फूल दृष्टिकोण है वो एक चीज पाप मालूम पड़ती है एक चीज पुण्य मालूम पड़ती है तो तुम्हारी नजर से जो पाप मालूम पड़े उसको छोड़ो तुम्हारी नजर से जो दुख मालूम पड़े उसको छोड़ो तुम्हारी नजर से जो संसार मालूम पड़े उसको छोड़ो और छोड़ते छोड़ते तुम्हारी नजर से जो अनात्मा मालूम पड़े उसको छोड़ो है नो कहेंगे कि देखो हमने बिना उपमिषद के बिना उपनिषद के तुमको आत्मस्त कर दिया कि नहीं तेरे भाई तुमने आत्मस्त कहा कि तुमने तो ने शब्द का अर्थ बताया तुम तो नेति इस वाक्य का अर्थ बताया कि अपनी नजर से जो अन्य मालूम पड़े उसको छोड़ते जाओ अपनी नजर से जो अन्य मालूम पड़े उसको छोड़ते जाओ तुमने तो अपना दृष्टिकोण है ये ने का जो दृष्टिकोण है वही बताया तुम हो तो वैदिक लेकिन अभिमान के कारण अपने को मानते हो अवैदिक तो... अच्छा अब देखो आपको सब ब्रह्म है ये बात शास्त्र सिद्धांत में भी मानी जाती है स्वयं शक्ति जो भगवती है, है वही सर्व रूप से प्रकट हो रही है सर्वस्व रूप से सर्वे से सर्वशक्ति सम्वय से सत्य लोग मानते हैं सही लोग सत्य वही है बाणपत्य लोग मानते हैं सब सही है सौर लोग मानते हैं सब सूर्य ही है वैष्णव लोग मानते हैं सब विष्णु ही है तो आप देखो इसमें भी बहुत ना मध्वाचार्य मानते हैं कि जगत का अभिन्न निमित्तों का दान कारण परमेश्वर है माटी भी वही कुमार भी वही श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं सब तो परमात्मा का परमेश्वर का ब्रह्म का संकल्प है श्री रामानुजाचार्य जी महाराज बोले एक ब्रह्म है जैसे एक अनार का फल हो है न उसमें छिलका भी है गूदा भी है बीज भी है और सबका नाम क्या है अनार का फल ऐसे एक ब्रह्म है उसमें है न उसमें बीज भी है छिलका भी है गूदा भी है और ब्रह्म है ब्रह्म सब ब्रह्म है तो वही एक अंश से सृष्टि बनता है वही एक अंश सृष्टि बनाया जाता है वही जीव है वही ईश्वर है वही प्रकृति है सब वही है श्री वलभाचार्य जी महाराज न माया न छाया न अन्न कुछ नहीं तो स्वयं अपने आप में स्वसंकल्प तो सिद्ध परमेश्वर है आपको अद्वैत वेदांति भी कहते हैं कि सब ब्रह्म और सब उपासक भी कहते हैं कि सब ब्रह्म जितने वैदिक हैं हो सौ गुरु कई युव साण तत्व वैष्णव और वैष्णव में फिर द्वैत विशिष्ट विशिष्टाद्वैतवादी रामानुजी है अद्वैत विशिष्ट द्वैत विष्णुस्वामी द्वैत अद्वैत समान चार केवल द्वैत चार फिर औपाधिक द्वैसा द्वैत भास्कराचार्य स्वाभाविक द्वैसा द्वैत निम्बारकाचार्य असिंष द्विचात द्वैत चैतन्य महाप्रभु लेकिन जो प्रपंच को सब परमेश्वर स्वरूप मानते हैं इसमें समझे नहीं बोला ये सब बोलेंगे कटुक वचन मत बोल दे सब के घट में साई रंग का कटुक वचन मत बोल दे इसमें कोई मतभेद है ना नहीं है सबको अपना इष्टदेव समझ करके ही इसके साथ कोमल व्यवहार करना मृत्यु के रूप में भी परमेश्वर को देखना जीवन के रूप में भी परमेश्वर को देखना जीवन भी वही है मृत्यु भी वही है चिपोटी भी वही पाट लेता है कभी बना और प्यार भी वही करता है तपस्थ वही लगाता है प्यार भी वही करता है पहचानो उसको तो ये मत देखो कि नाखून लग गया और ये मत देखो कि प्यार आ गया न दुश्मन ने प्यार भी किया तो गलत और दोस्त ने शिक्षा भी काटी तो अच्छी है और जब ईश्वर का ही दोनों काम है है ना बच्चे को माँ ने एक गुड़िया दी और फिर छीन लिया तो जब दोनों काम माँ ने किया तो दुख की क्या बात अच्छा तो अब ये बात आपको सुनाते हैं जितने उपासक लोगों के द्वारा स्वीकार किया हुआ अद्वैत है वो एक राशि है और अद्वैत वेदांतियों के द्वारा स्वीकृत किया हुआ जो अद्वैत है वो दूसरी राशि सब एक में हो सौर सही सही उपासवै न हो तो ये अद्वैत में फर्क कैसा अद्वैत में क्या फर्क है तो अद्वैत में सविशेष होना एक और निर्विशेष होना दो